श्री गर्गसहिता अश्वमेध खंड अठारहवा अध्याय राक्षस भीषण द्वारा यज्ञ अश्व का काण तथा विमान द्वारा यादव वीरों की उपलंका पर चढ़ाई श्री गर्ग जी कहते हैं राजन तदनंतर अनिरुद्ध के प्रयास से छूटा हुआ वह दुग्ध के समान उज्जवल यज्ञ संबंधी अश्व स्वेच्छा से सिंघल द्वीप के निकट विचरने लगा वह प्यास से पीड़ित था घोड़े ने देखा सामने ही बहुत से वृक्षों द्वारा आवृत और जल से भरी हुई एक बावड़ी है उसे देख वह स्वयं जाकर उसका पानी पीने लगा बावड़ी में अश्व को देखकर एक भीषण नाम वाले राक्षस ने उसके भाल में लगे हुए पत्र को पढ़ा और बड़ी प्रसन्नता से उस घोड़े को पकड़ लिया उसी समय यादव जिनकी दृष्टि घोड़े पर ही लगी हुई थी वहाँ आ पहुंचे आकर उन्होंने देखा यज्ञ के अश्व को एक राक्षस ने पकड़ रखा है तब वे युद्धशाली यादव उस राक्षस से बोले यादवों ने कहा अरे तू तो कौन है ऐसे सिंह की वस्तु को शियार ले जाए उसी तरह यादवेंद्र महाराज उग्रसेन के घोड़े को लेकर तू कहाँ जाएगा धुरत खड़ा रह खड़ा रह हमारे साथ धैर्यपूर्वक युद्ध कर हम घोड़े को तेरे हाथ से छुड़ा लेंगे तथा रणभूमि में तेरा वध कर डालेंगे भाइयों सहित शकुनी नरकासुर बाणासुर और कलंक ये समस्त राक्षस राज हमारे हाथ से मारे जा चुके हैं तू तो उनके सामने तिनके के तुल्य है अतः हम युद्ध में तुझे कुछ भी नहीं गिनेंगे तू घोड़ा देकर चला जा चला जा नहीं तो हम तुझे मार डालेंगे उनका यह भाषण सुनकर देवताओं को भी भयभीत करने वाले भीषण शूल गदा और खड्ग लेकर बड़े रोष के साथ उन सब से कहा भीषण बोला अरे तुम लोग क्या मेरा सामना कर सकते हो मनुष्य तो हमारे भोजन हैं वे राक्षसों के सामने कौन सा पुरुषार्थ प्रकट करेंगे पहले जब यादवराज ने विश्वजीत यज्ञ किया था तब मैं राक्षसों को लाने के लिए लंका चला गया था उन्हें लेकर अब मैं अपनी पुरी में लौटा तो नारद जी के मुख से सुना कि वह यज्ञ पूरा हो गया अब तुम लोगों ने पुनः अश्वमेध यज्ञ करने का प्रयास व्यर्थ ही किया है तुम लोगों में कौन ऐसा वीर है जो मेरे पकड़े हुए घोड़े को छुड़ा सके अतः घोड़े की आशा छोड़कर तुम लोग जाओ चले जाओ नहीं तो मेरे चार लाख अनुयायी राक्षस तुम सबको खा जाएंगे इस स्थान में बारह योजन दूर समुद्र में मेरी बनाई हुई पूरी है जिसका नाम उपलंका है जैसे भोगवती पुरी सर्पों से भरी रहती है उसी प्रकार उपलंका निशाचर गणों से परिपूर्ण है राजन ऐसा कहकर घोड़ा लिए आकाश मार्ग से वह सहसा अपनी पुरी को चला गया और समस्त यादव शोक करने लगे तब अनिरुद्ध कहने लगे भोदराज के इस अश्व को जिसे निशाचर ले गया है हम कैसे छुड़ाएंगे उनका यह वचन सुनकर नीत कुशल सांब आदि उनसे बोले राजन चिंता छोड़ो हमारे रहते हुए क्या भय है तुम्हारी सेना में पंखदार घोड़े हैं विमान है और बाण है दोनों लोकों पर विजय पाने वाले संपन्न महान वीर विद्यमान है राजन हम लोग घोड़ों से यात्रा करेंगे अथवा बाणों से पुल बांध कर जाएंगे या भगवान विष्णु के दिए हुए विमान से शत्रुओं की नगरी पर आक्रमण करेंगे सबकी बात सुनकर धनुर्धारियों में श्रेष्ठ अनुरुद्ध ने मंत्री प्रवर उद्धव को बुलाकर इस प्रकार पूछा अनिरुद्ध बोले मंत्रीवर श्याम कर्ण हमारे हाथ से चला गया अब हम क्या करें भगवान ने आपके आदेश अनुसार ही कार्य करने की आज्ञा दी थी अतः आप कोई उपाय बताइए मेरे सब चाचा लोग जो उपाय बता रहे हैं वह आपने भी सुना है यदि आपकी भी आज्ञा हो जाए तो मैं वह सब करूं। अनिरुद्ध की यह बात सुनकर उद्धव जी लज्जित होकर बोले भैया मैं तो श्री कृष्ण का और विशेषतः उनके पुत्रों तथा पौत्रों का भी सदादास हूँ निरंतर आज्ञा में रहने वाला सेवक हूं, मैं क्या बताऊंगा, जो तुम्हारी और इन सबकी इच्छा हो वह करो निश्चय ही वह सफल होगी तब अनिरुद्ध ने कहा यादवों में भगवान विष्णु के दिए हुए विमान द्वारा दस अक्षोणी सेना के साथ दैत्य नगरी उपलंका में जाऊंगा सारण कृतवर्मा तथा सत्यक पुत्र योधान ये लोग अक्रूर के साथ यहीं रहकर शेष सेना की रक्षा करें ऐसा करकर अनिरुद्ध श्रीहरि के अठारह पुत्रों उद्धव गद और विशाल सेना के साथ भगवान विष्णु के दिए हुए विमान पर आरूढ़ हुए श्री कृष्ण के पौत्र तथा यादव वीरों से युक्त वह सूर्य बिंब के समान तेजस्वी विमान अपनी शक्ति से चा, चालित होकर उसी प्रकार शोभा पाने लगा जैसे पूर्व काल में कुबेर का विमान पुष्पक श्री राम और कपिराजों से युक्त होकर सुशोभित होता था इस प्रकार श्री गर्गसहिता के अंतर्गत अश्वमेध खंड में विमान पर आरोहण नामक अठारहवा अध्याय पूरा हुआ